पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र अट्ठाईस समप्रज्ञा समाधि इसी प्रकार जब समाधि अवस्था में सत्वगुण रजोगुण को दबा लेता है तब स्थूल शरीर स्थूल दशा में व्यथान के कार्य बंद कर देता है किंतु सूक्ष्म शरीर सत्वगुण का प्रकाश पाकर सूक्ष्म जगत में कार्य करता रहता है जहाँ स्वप्न में तमोगुण के अंधकार में सब दृश्य कल्पित होते हैं वहां समाधि अवस्था में सत्वगुण की प्रधानता से उसके प्रकाश में ध्येय वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है सूक्ष्म शरीर को एक पैर में डोरी बंधे हुए पक्षी अथवा एक पतंग के सदृश समझना चाहिए जिसमें डोरी बंधी हुई है और वह डोरी चरखी पर चढ़ी हुई है यह डोरी प्राण की है और चरखी हृदय स्थान की है जहाँ प्राणों की ग्रंथी केंद्र है उदान इस शरीर को बाहर के समष्टि प्राण से जोड़े हुए हैं स यथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्धो दिशम दिशा पतियतनमलब्ध् न्यत्राय खु सौम्यन्मनो दिशा मेवो पति प्राण प्राणमेवप्रयते हि सौम्य मन इति छांदोग्य उपनिषद जिस प्रकार पक्षी लोरी में बंधा हुआ अनेक दिशाओं में घूमकर दूसरे स्थान पर आश्रय न पाकर अपने बंधन के स्थान पर ही आ जाता है इसी प्रकार निश्चय से हे सौम्य यह मन अनेक दिशाओं में घूम घाम कर किसी दूसरे स्थान पर आश्रय न मिलने के कारण प्राण का ही सहारा लेता है क्योंकि हे सौम्य मन प्राण के साथ बंधा हुआ है ऊँची अवस्था वाले योगी जन समाधि अवस्था में इस प्रकार सूक्ष्म जगत में इस सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करते हैं जिस प्रकार चरखी पर चढ़ी हुई डोरी ढीली करने से पतंग आकाश में उड़ा चला जाता है और जिस प्रकार डोरी चरखी पर लपेटने से पतंग फिर अपने स्थान पर आ जाता है इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर फिर अपने स्थान पर लौट आता है महाविदेहा बहिर्कल्पिता, कल्पिता वृत्ति वाले सिद्धयोगी समाधि से भिन्न अवस्था में भी स्वेच्छानुसार सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर से भ्रमण कर सकते हैं इस सूक्ष्म शरीर द्वारा ही चित्त में जन्म आयु और भोग देने वाले वासनाओं के संस्कार कर्माशय एकत्रित रहते हैं जिस प्रकार चरखी का डोरा टूटने पर प्रतंग जब दूसरी चरखी के डोरे में जोड़ दी जाती है तो उसका संबंध फिर उसी चरखे से हो जाता है इसी प्रकार मृत्यु के समय हृदय रूपी चरखे के प्राण रूपी डोरी टूटने पर सूक्ष्म शरीर रूपी पतंग उड़ता हुआ ऐसे गर्भ के पास पहुंच जाता है जहां उसकी वासनाओं प्रधान कर्म पाक की पूर्ति करने वाले उसके समान संस्कार होते हैं वहां उसके हृदय ग्रंथ रूपी चरखे में इसके प्राणों की गाठ लग जाती है और इस शरीर के साथ पूर्ववत कार्य होने लगते हैं कई योगाचार्यों का मत है कि सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म जगत में भ्रमण नहीं होता है सूक्ष्म जगत में काल और दिशा का ऐसा भेद नहीं रहता जैसा स्थूल जगत और स्थूल शरीर के व्यवहार में होता है केवल वृत्तियाँ जाती हैं अर्थात चित्त में इन्हीं वृत्तियों द्वारा ऐसा परिणाम होता है और सूक्ष्म शरीर जाता हुआ प्रतीत होता है अनंतम वही मन चित्त अनंत अर्थात विभू है वृत्तिरवास विभुन्न चिंत संकोच विकासनीचार्य इस विभू चित्त की वृत्ति ही संकोच विकास धर्म वाली है ऐसा आचार्य पतंजलि मुनि मानते हैं कई सज्जनों का ऐसा विचार है कि समाधि अवस्था में जो सूक्ष्म जगत का अनुभव होता है वह स्वप्न जगत के समान कल्पित ही होता है उस समय जैसी वृत्ति हृदय होती है वैसे ही दृश्य सामने आकर दिखाई देने लगते हैं इस संबंध में इतना कह देना पर्याप्त है कि स्वप्न रजोगुण पर तमोगुण की अधिकता प्रभाव से होता है और समाधि रजोगुण पर सत्वगुण की अधिकता प्रभाव से होती है जैसा ऊपर बतला हैं समाधि में जितनी मात्रा में सत्व तम और रज से दबकर प्रधान रूप से रहता है उतने ही अंश में ये दृश्य कल्पित होते हैं एकाग्रता एक के बढ़ने के साथ साथ जितना जितना सत्व का प्रकाश बढ़ता जाता है उतनी उतनी उन दृश्यों की वास्तविकता बढ़ती जाती है